देवी भागवत दूसरा स्कंद है आकाशवाणी सुनकर सब भाइयों ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया धृतराष्ट्र के पास जाकर सभी बातें विस्तारपूर्वक उनको बता दी उस समय आश्रम पर समस्त पांडव तथा अनेकों नागरिक विद्यमान थे सत्यवती नंदन व्यास नारद एवं अन्य भी बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे तब कुंती ने शुभ दर्शन व्यास जी से कहापायन मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा है तपोधन मेरा मन बहुत दुखी है आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें महाभाग आप सर्वथा समर्थ पुरुष हैं प्रभो मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए गांधारी ने कहा मुने मेरे पुत्र सम्रांगण में चले गए मैं भर आंख उन्हें देख भी ना पाई मुनिवर मेरे वे पुत्र एक बार मुझे दिखाने की कृपा करें सुभद्रा बोली अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था न प्राणों से भी अधिक उससे प्यार करती थी तपोधन आप सर्वज्ञान संपन्न हैं मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी हुई है आप उसका साक्षात्कार कराने की कृपा कीजिए सूर्य कहते हैं इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया सायकाल का समय था गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर प्रभृति सब पांडवों को बुलाया और पुण्य सलीला भागीरथी में स्नान करके वे जगज जन्य देवी दुर्गा की यौ स्थिति करने लगे परम पुरुष श्रीहरि जिनके आश्रय में आनंद करते हैं जो सगुण निर्गुण ब्रह्मस्वरूपणी एवं देवताओं की अधिष्ठात्री हैं उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने वंदना की कहा देवी जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते उस समय भी तुम विराजमान रहती हो मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ जल वायु पृथ्वी आकाश उनके शब्द स्पर्श प्रभृति गुण इंद्रिय अहंकार मन बुद्धि तथा सूर्य एवं चंद्रमा के अभाव में भी सुशोभित रहने वाली भगवती के मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ साम्यावस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्म में स्थापित करके पूरे कल्प तक समाधि मग्न हो जाती हो कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है जो तुम परम स्वतंत्रता में देवी को जान सके माता ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं मुझमें ऐसा सामर्थ्य कहाँ अतः तुम इनके स्वर्गवासी परिजनों को शीघ्र दिखाने की कृपा करें सूर्य कहते हैं इस प्रकार व्यास जी के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी ने उन दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया लौटकर आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती गांधारी सुभद्रा उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए जातजी अमित तेजस्वी पुरुष हैं उन्होंने इंद्रजाल के समान यह घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया तत्पश्चात उन स्वर्गवासी वीरों के पुनः लौट जाने की व्यवस्था कर दी यह देखकर संपूर्ण पांडव मुनिगण रास्ते भर ब्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर चले गए